प्रश्न क्या संकोच अहंकार को पुष्ट करता है कुछ करने को जी चाहता है कुछ देखने को जी चाहता है किसी के चरणों में गिर जाने की चाह होते हुए भी संकोच बस चरण स्पर्श नहीं करता है। संकोच में सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे राम छवि प्रसाद संकोच अहंकार को पुष्टि ही नहीं करता संकोच अहंकार का ही छुपा हुआ रूप है घूंगट में छुपा हुआ चेहरा है संकोच अहंकार की ही छवि है सिर्फ घूंगट में दिखाई नहीं पड़ता ऊपर से भीतर अहंकार है संकोच अहंकार है शिष्ट आवरणों में सुसंस्कृत परिधानों में आच्छादित मगर जरा तलाशोगे जरा कुरेदोगे और भीतर अहंकार पाओगे निरअहकारी व्यक्ति निसंकोची होता है निरअहंकारी व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही होता है किसी के पैर छूना है तो पैर छूता है और नहीं छूना है तो नहीं छूता निर्हंकारी व्यक्ति सहजता से जीता है उसके जीवन में ऊपर से आरोपित कुछ भी नहीं होता अहंकारी व्यक्ति प्रतिपल इसी हिसाब में लगा रहता है कि किस तरह से मेरे अहंकार को ज्यादा सहारा मिलेगा अकड़ के खड़ा रहूं इससे मिलेगा किसी के सामने ना झुकू इससे मिलेगा चेहरों को बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बना लूं इससे मिलेगा कि लोग कहेंगे ये देखो लोह पुरुष और अहंकारी ऐसा भी सोच सकता है कि यहां पैर छूने से लाभ होगा लोग कहेंगे देखो कैसा विनम्र कैसा निरअहारी तो छू लू पैर वो पैर भी छुएगा तो अहंकार के लिए पैर नहीं भी छुएगा तो भी अहंकार के लिए उसकी सारी प्रक्रियाओं क्रियाओं व्यवहारों का केंद्र अहंकार होगा तुम कहते हो कुछ करने को जी चाहता है नहीं करते कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे कुछ देखने को जी चाहता है तुम नहीं देखते कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे किसी के चरणों में गिर जाने की इच्छा होती है फिर भी नहीं गिरते पता नहीं लोग क्या कहेंगे तुम लोगों की ही सुनते रहोगे तुम्हारी जिंदगी बस लोग क्या कहेंगे इस हिसाब में ही बीत जानी फिर तुम्हारी उपलब्धि क्या होगी मरते वक्त जब यही लोग तुम्हारी अर्थी ले चलेंगे ये कहेंगे कि ये बेचारा ऐसे ही गया ये यही सोचते सोचते गया कि लोग क्या कहेंगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे तुम जी ही नहीं पाओगे तुमने प्रसिद्ध कहानी सुनी ना पुरानी कि एक बाप और उसका बेटा अपने गधे को बेचने बाजार चले रास्ते में कुछ लोग मिले उन्होंने कहा देखो बुद्धू दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा साथ में जरा भी अकल हो तो गधे की सवारी करनी चाहिए जब गधा पास है तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो बात तो जेची जैची बात बुद्धूपन की मालूम पड़ती हम दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा पास है तो दोनों गधे पे सवार हो गए फिर आगे थोड़े लोग मिले उन्होंने ये देखो बेचारा गरीब गधा दो दो चढ़े बैठे कुछ तो दया भाव होना चाहिए तो बाप ने कहा ये बात ठीक है तो बाप उतर गया बेटे को बिठा रखा थोड़ी दूर बाद फिर लोग मिले और उन्होंने कहा ये देखो ये सुपुत्र देखो बाप तो पैदल चल रहा है सुपुत्र गधे पे बैठे हुए यह कलयुग आया तो बेटा उतर गया बाप को बिठा दिया थोड़ी देर बाद फिर लोग मिले उन्होंने कहा देखो बूढ़े हो गए मगर अकल ना आई बेटा तो पैदल घसट रहा है खुद गधे पे चढ़े बैठे अब तो बड़ी मुश्किल हो गई बाप बेटा दोनों झाड़क नीचे बैठ के सोचे अब करना क्या अब तो जो जो किया जा सकता था सब कर चुके सिर्फ एक ही बात बची तो एक लकड़ी में गधे को बांध के उल्टा लटका के दोनों कंधे पर लेके चले अब और तो कुछ बचा नहीं करने को गुजरते थे पुल पर से लोगों की भीड़ लग गई लोग खेल खिलखिला के हंसने लगेगी बहुत सवारियां देखी आदमियों को गधों पर देखा लेकिन गधों को आदमियों पर नहीं देखा लोगों का हंसना और मजाक करना और गधा वैसे ही मुसीबत में था उसने जोर से पैर फड़फड़ाए गिर पड़ा नदी में गिरे तो बाप बेटे भी वो तो तैरना आता था सो वो किसी तरह किनारे लग गए गधे से हाथ गमाया गधा तो हाथ से गया मगर लौट के घर आ गए किसी तरह जान बची और लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए तुम लोगों की ही सोचते रहोगे राम छवि कि लोग क्या कहते तो एक दिन तुम इसी हालत में पाओगे कि बांधे गधे को चले जा रहे और कौन लोग है ये अक्सर तो गधे ही है कली में पढ़ रहा था जब चीन ने भारत पे हमला किया तो खच्चरों की कमी पड़ गई और वहां तो हिमालय पर पहाड़ में खच्चरों की बड़ी जरूरत तो खच्चर भारत के बाहर से मंगाने पड़े तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खच्चर बाहर से बुलाने चाहिए इसका संसद में प्रस्ताव रखा हजारों की संख्या में खच्चर खरीदने पड़ेंगे खच्चर के लिए अंग्रेजी में शब्द म्यूल एक संसद सदस्य म्यूल का मतलब नहीं समझा तो उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि म्यूलियानी क्या तो पड़ोसी ने कहा म्यूलियानी गधा तो संसद सदस्य एकदम रोष में आ गया और खड़ा हो गया और उसने कहा हद गई कोई अपने देश में गधों की कमी जो बाहर से गधे बुलाए जा रहे हैं तो पंडित नेहरू ने कहा आप जैसे लोग जब तक हैं तब तक गधों की कोई कमी नहीं मगर गधे बुलाए नहीं जा रहे खच्चर बुलाने पड़ रहे हैं यहां तो हालत इतनी बिगड़ गई खच्छर खोजना मुश्किल है गधे गधे खच्चर तक भी नहीं घोड़ों की तो बात दूर तुम किनकी बातें मान रहे हो किनके इशारों पर चल रहे हो और कभी तुमने यह सोचा कि वो तुमसे इतने ही डरे हुए हैं जितने तुम उनसे डरे हुए तुम सोच रहे हो कि ये क्या सोचेंगे वो सोच रहे हैं कि तुम क्या सोचोगे एक दूसरे के सोच में मरे जा रहे हो थोड़ा अपने भीतर से जीना शुरू करो असली जीवन भीतर से जिया जाता है बाहर के अनुकरण से नहीं और अगर बाहर का अनुकरण करोगे तो तुम गवा दोगे सब कुछ गवा दोगे और बाहर इतने लोग हैं किस किस का अनुकरण करोगे कोई कहता ऐसा कोई कहता वैसा कोई कहता वैसा मेरे घर में मेहमान था एक छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि तू बड़ा होके क्या बनने का इरादा रखता उसने कहा कि जहां तक तो मैं पागल हो जाऊंगा तू पागल हो जाएगा मैंने बहुत बच्चों से यह पूछा मगर तेरा जैसा बुद्धिमान बच्चा नहीं मिला तू बड़े मजे की बात करा मगर बड़े मतलब की पते की भी तू पागल हो जाएगा पागल होना चाहता उस होना नहीं चाहता मगर हो जाऊंगा क्योंकि मेरी मां चाहती है, मैं डॉक्टर बनू मेरे बाप चाहते हैं मैं इंजीनियर बनू मेरे काका चाहते हैं मैं संगीतज्ञ बनू क्योंकि उनको हारमोनियम बजाना आता है <laughs> मेरा बड़ा भाई है वो कहता है कि तू तो क्रिकेट का खिलाड़ी बन क्योंकि उसको क्रिकेट करना सा है और अगर सबकी आपसे कहूं तो इतने लोग हैं जितने घर में सब चाहते हैं ये बन वो बन वो बन मुझसे तो कोई पूछते नहीं कि तुझे क्या बनना तो मुझे तो यही लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये सब लोग चेष्टा में लगे रहे को कोई इंजीनियर बनाएगा कोई डॉक्टर बनाएगा कोई क्रिकेट का खिलाड़ी कोई हारमोनियम सिखाएगा कोई तबला बजवाएगा अगर इन्हीं लोगों के हाथ में रहा तो बस एक बात निश्चित है कि मैं पागल हो जाऊंगा और इसी तरह स्थिति है ये तो दूर की बात होगी मैंने ऐसे तक लोग देखे ऐसे घरों में मेहमान हुआ हूं कि बच्चा भी पैदा नहीं हुआ और पति पत्नी में मैंने झगड़ा देखा कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसको क्या बनाना डॉक्टर बनाना कि इंजीनियर बनाना कि संगीतज्ञ बनाना कि क्या बनाना भी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ एक अदालत में मुकदमा था दो आदमियों पर हाथा पाई हो गई लठ चल गए खून बह गया मजिस्ट्रेट ने पूछा लेकिन कारण तो बताओ तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे कि तू बता दे क्योंकि कारण ऐसा था कि जो बताए वही ही मालूम पड़े कारण कारण जैसा था ही नहीं मजिस्ट्रेट ने कहा, बताते हो कि नहीं एक दूसरे की तरफ क्या देखना बोलो क्या हुआ मामला तो उन्होंने कब आपसे क्या कहे कहते संकोच लगता है हम दोनों मित्र हैं असल में नदी पे बैठे थे रेत में बैठे गप कर रहे थे ये बोला कि भैंस खरीद रहा हूं मैंने कहा भाई भैंस मत खरीद तू क्योंकि मैं खेत खरीद रहा हूं और तेरी भैंस खेत में घुस जाए अपनी जिंदगी भर की दोस्ती एक मिनट में खराब हो जाएगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मेरे खेत में तेरी भैंस मैं बर्दाश्त बिल्कुल कर ही नहीं सकूंगा तू मुझे जानते ही कि मैं क्रोधी आदमी तेरी भैंस को भी ठिकाने लगा दूंगा तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा माना दोस्ती अपनी पुरानी है छोटी सी बात पे क्यों खराब करना काया को भैंस खरीदना कुछ और खरीद ले जिसमें कोई झंझट ना हो मगर वो भी जिद में पकड़ गया उसने कहा मैं भैंस करूंगा तू कौन नहीं रोकने वाला है? तुझे अगर बहुत डर है तो खेत मत खरीद और भैंस है तो भैंस तो भैंस है भैंस का क्या कभी घुस भी जाए अब कोई चौबीस घंटे भैंस के पीछे थोड़ी फिरते रहेंगे और घुस गई तो क्या बिगड़ गया और मेरी भैंस में हाथ मत उठाना क्योंकि तू मुझे भी जानता है कि अगर मुझे क्रोध आ जाए तो कुछ से कुछ हो जाए भैंस तो एक तरफ रह जाएगी आग लगा दूंगा खेत में हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी पुरानी दोस्ती क्यों ना आग झंझट लेना मैं तो भैंस खरीदना तय कर ही चुका हूं तू खेत मत खरीद बात बढ़ती चलेगी बात यहां तक बढ़ गई केक ने कहा कि मैंने वही रेत में हाथ से लकीर खींच के कहा कि ये रहा मेरा खेत कोई घुसाए भैंस और इस ना समझने अपनी उंगली से इशारा करके एक दूसरी लकीर खींच दी कहा यह घुस गई मेरी भैंस कर ले कोई कुछ मेरा अब फिर अब आगे बाकी हाल तो आपको पता ही है सिर पे जो पट्टी बंधी है अस्पताल में भर्ती होना पड़ा मगर अभी खेत खरीदा नहीं गया और भैंस अभी खरीदी नहीं गई है यह तो प्रतीकात्मक झगड़ा था मगर असली सिर खुल गए तुम किन की सुन रहे हो किनकी आंखों की तरफ देख रहे हो किनको तुमने अपने जीवन का सारा का सारा अधिकार दे दिया है निर्णय करने का निर्णय भीतर से आने दो राम जो तुम करना चाहते हो वह करो चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े चाहे प्राण ही क्यों ना चाहे तो भी जाते वक्त प्राणों में कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वह किया मैंने अपने को बेचा नहीं अपनी आत्मा को बाजार में रखा नहीं मैंने समझौते नहीं किए मैं मर रहा हूं लेकिन वही करते मर रहा हूं जो मैं करना चाहता था तुम्हारे प्राणों में वैसा ही संतोष होगा जैसे सुकुरात को रहा होगा जहर पीते वक्त जैसा मंसूर को रहा होगा गर्दन कटते वक्त जैसा जीसस को रहा होगा सूली पे चढ़ते वक्त संतोष परम संतोष कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया मैंने किसी कीमत पर समझौते नहीं किए इस जगत में परम तृप्ति उनकी है जो समझौते नहीं करते जो भीतर से बाहर की तरफ जीते और उनका जीवन तो नरक है जो बाहर से भीतर की तरफ जीते जो हरेक का इशारा पूरा करने में लगे जो सबको राजी करने में लगे जो चाहते हैं कि सब हमसे प्रसन्न रहें, उनसे कोई प्रसन्न भी नहीं रहता यह भी ख्याल रखना और अपना जीवन में गमा बैठते कूड़ा करकट में गमा बैठते नहीं राम छवि ऐसी भूल ना करना जो करना चाहते हो वही करो और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि वह सही है या गलत उसका निर्णय भी तुम्हारी अंतरात्मा को ही करना है उसका निर्णय भी बाहर से नहीं लेना है कौन निर्णय करेगा क्या सही है क्या गलत बुद्ध ने घर छोड़ा पिता समझते थे गलत है पत्नी समझती थी गलत है परिवार समझता था गलत है, सब समझते थे गलत है लेकिन आज 2500 साल बाद क्या तुम ये कहोगे कि बुद्ध ने घर छोड़ा तो बुरा किया नहीं छोड़ते तो मनुष्य जाति वंचित रह जाती सदा सदा के लिए वंचित रह जाती एक अमृत की धार बही मगर जब छोड़ा था तो कोई भी पक्ष में नहीं था कोई भी बुद्ध अपना राज्य छोड़कर चले गए थे इसीलिए कि राज्य में जहां भी जाते वहीं लोग समझाने आते तो सीमा ही छोड़ दी सीमा छोड़ दी तो पांच पड़ोस के राजा महाराजा आने लगे क्योंकि वो भी उनके पिता के मित्र थे कोई बचपन में साथ पढ़ा था किसी की दोस्ती थी किसी का कोई नाता रिश्ता था वो समझाने आने लगे जो आता वही बुद्ध को कहता कि तुम क्या ना समझी कर रहे हो एक सम्राटन तो ये भी कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं अगर तू अपने बाप से नाराज है फिक्र छोड़ मेरा राज्य तेरा चल मेरी बेटी उसे तरह विवाह किए देता तू इसको संभाल ले हो सकता है बाप बेटे की ना बनती हो कोई फिक्र नहीं अक्सर बाप बेटों की नहीं बनती तो ये तेरा घर है और चिंता मत कर तेरे पिता के राज्य से मेरा राज्य बड़ा है तो तू कोई नुकसान में नहीं रहेगा और तू अपने बाप का एक लौता बेटा है आज नहीं कल बूढ़ा मर जाएगा वो भी तेरा है ये भी तेरा है फायदा ही फायदा है तू जो आता वही समझा था आखिर बुद्ध को इतने दूर निकल जाना पड़ा जहां कि कोई बाप को जानता ही ना हो पहचानता ही ना हो अपने बाल काट डाले सुंदर उनके बाल थे ताकि कोई पहचान ना सके घुटमुंडे हो गए वस्त्र पहन लिए दीनहीन भिकमंगे मालूम होने लगे गांवों में न जाते जंगलों में विचरने लगे ताकि ये समझाने वालों से पीछा छूटे क्योंकि अंतरात्मा से एक आवाज उठी थी कि सत्य को खोजे बिना नहीं मरना है और अगर इन्हीं बातों में उलझे रहे तो सत्य को खोजने का समय कहा अवकाश कहां, कहां सुविधा कहां आज तुम ये ना कहोगे कि बुद्ध ने गलत किया बुद्ध ने बड़ा उपकार किया पूरी मनुष्य जाति पर उपकार किया ऐसा कल्याण किसी और दूसरे मनुष्य ने नहीं किया है हालांकि तुम भी अगर उस समय होते तो तुम भी बुद्ध को समझाते कि भई ये तुम क्या कर रहे हो पिता की सुनो पिता बूढ़े उनको दुख मत दो पत्नी जवान है उसको पीड़ा मत दो बेटा अभी अभी पैदा हुआ है उसको छोड़ के भागे जा रहे हो यह पलायन है सब कहा होता सब कहा था लेकिन बुद्ध भीतर से जिए भीतर से जिए इसलिए महिमा प्रकट हुई गरिमा प्रकट हुई सुकरात को समझदार लोगों ने समझाया था कि तू एथेंस छोड़ दे क्योंकि यहां तू रहेगा तो फांसी लगनी निश्चित है कहीं और चला जाए लेकिन सुकरात ने एथेंस नहीं छोड़ा उसने का जो मुझे कहना है वो एथेंस जैसे ही सुसंस्कृत समाज में कहा जा सकता है और अगर यह सुसंस्कृत समाज मुझे मारने को तैयार है तो फिर मैं किसी और दूसरे समाज में जाके तो और भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा वो तो और जंगली वो तो और भी अशिष्ट और असभ्य है फिर मुझे जो कहना है उसको समझने वाले थोड़े से लोग कम से कम यहां हैं मौत तो आनी है सो आएगी मगर मैं अपनी बात कहके जाऊंगा कोई सुन लेगा समझ लेगा मैं तृप्त हो जाऊंगा जीसस ने सूली पर चढ़ने में अड़चन अनुभव नहीं की जब भी कोई व्यक्ति अपने ढंग से जीता है अपनी शैली से जीता अपनी मौत से जीता है तो मौत दो की होती है वो जानता है कि उसने जिया है इस ढंग से जिया है इतनी परिपूर्णता से जिया है कि इस परिपूर्ण जीवन का कोई अंत नहीं हो सकता मौत आएगी और चली जाएगी मैं रहूंगा लेकिन राम छवि ऐसा तुम्हें ना हो सकेगा तुम तो अपने से जी नहीं रहे तुम्हें तो आत्मा का पता ही कैसे चलेगा आत्मा के पता करने का ढंग ही यही अपने ढंग से जियो जो देखना है देखो जो करना है करो जैसा जीना है वैसा जियो किसी के चरणों में गिरना है तो गिर जाओ और किसी के चरणों में नहीं गिरना है तो चाहे गर्दन कट जाए मत गिरना मगर अपनी आत्मा को गौरव दो लोग क्या कहेंगे लोग हैं कौन लोग यानी कौन इनका मूल्य क्या है इनकी खुद की आत्मवत्ता क्या है हजार मूढ़ ताली पीट के तुम्हारा स्वागत करें तुम इसके लिए राजी होोगे कि एक बुद्ध पुरुष तुम्हारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे तुम इसे चुनोगे क्या करोगे संख्या गिनोगे हजार मूढ़ों की अगर संख्या से जीओगे? तो चूकोगे बुरी तरह चूकोगे जानने वाले एक आदमी की आंख का इशारा भी बहुत है न जानने वाले लोगों के फूलों के हार भी किसी काम के नहीं और जरा संभल के चलना क्योंकि जो फूलों के हार पहना रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं एक धुन है आज फूलों के हार पहना रहे हैं कल वही जूतों के हार लेके आ जाएंगे वही के वही लोग उनके बदलने में देर नहीं लगती वे हैं ही नहीं उनकी कोई आत्मा है उनकी कोई थिरता है आज सम्मान देते हैं कल गाली देने लगते हैं फिर सम्मान देने लगते हैं। उनकी बातों का कोई भी मूल्य नहीं अगर देखना ही हो किसी की गवाही तो किसी जागे पर उसकी गवाही मांगना किसी सदगुरु की गवाही मांगना उससे पूछना कि क्या कहते आप उससे लेना अगर स्वीकृति लेनी हो लेकिन भीड़भाड़ से बाजार में लोगों से पूछते फिर रहे हो और उनकी आंखों में देख के चल रहे हो उनको खुद अपना पता नहीं है वे खुद तुम्हारे जैसे ही भटके हुए हैं शायद से भी ज्यादा गहरे गर्त में पड़े हो बीमारों से तुम अपनी चिकित्सा करवाने चले हो पागलों के साथ तुम सोच रहे हो कि तुम प्रज्ञा को उपलब्ध हो जाओगे छोड़ो ऐसी भूल भरी बातें, ऐसी ही भूल भरी बातों से दुनिया डूबी जाती है अनेक लोग आते और चले जाते बिना जिए बिना जाने बिना भोगे और ध्यान रखना इस सब के पीछे है अहंकार लोग क्या कहेंगे लोगों की प्रशंसा लोग ध्यान दें लोग सम्मान करें और लोग मुफ्त सम्मान नहीं करते मुफ्त करें भी क्यों आखिर सम्मान करते हैं तो बदले में कुछ चाहते तो एक समझौता है समाज का समाज कहता तुम हमारी मान के चलो हम तुम्हें सम्मान देंगे ज्यादा सम्मान चाहिए ज्यादा हमारी मान के चलो अगर चाहते हो कि हम तुम्हें महात्मा कहें तो बिल्कुल रत्ती रत्ती हमारी मान के चलो तुम्हारे महात्मा तुम्हारे कारागृह में बंद कैदियों से बड़े कैदी कारागृह में बंद कैदी तो कभी कभी भाग भी खड़े होते कभी कभी दीवार भी छलांग लगा जाती कभी दरवाजा खुला मिल जाता तो निकल भागते या सींचे काट लेते या कुछ उपाय करते रुश्वत खिलाते या नहीं कुछ हो पाता तो कम से कम आत्महत्या कर लेते कम से कम आत्मा को ही छुट्टी हो जाती शरीर को नहीं होती तो मगर तुम्हारे महात्मा तो भाग ही नहीं सकते उनके पास तो सोने की दीवारें उनके आसपास पास तो हीरे जवारात जड़े हुए सिंचे उनके हाथ में जंजीर है नहीं है आभूषण है सम्मान है सत्कार है हजारों लोगों का सत्कार वो उसी पर नजर लगाए रखते वो सत्कार इतना अहंकार को तृप्ति देता है उसको छोड़ नहीं सकते इसलिए तुम जो चाहो करेंगे तुम कहो एक बार भोजन करो तो एक बार भोजन करेंगे भूखे मरेंगे तुम कहो सिर के बल खड़े हो तो सिर के बल खड़े होंगे शीर्षासन करेंगे तुम जो कहो करेंगे मगर सम्मान दो तुम्हारे तथाकथित साधु संत तुम्हारे महात्मा और क्या हैं? तुमसे समझौता किया है उन्होंने और समझौता सीधा साफ है तुम इतना करो हम इतना सम्मान देंगे तुम और ज्यादा करते जाओ हमारी मानवी हुई बातें हम उतना सम्मान देते चले जाएंगे और तुम जानते हो दुनिया में अलग अलग ढंगों के समाज हैं और अलग अलग बातों को सम्मान मिलता है अफ्रीका में एक कौम है जिसमें महात्मा अपने आधे बाल काटता सिर्फ सामने के आधे बाल काट लेता तो त्यागी अभी तुम्हारे यहां कोई काटेगा तो तुम समझोगे क्या सर्कस आया है या क्या बात लेकिन वहां वो समझाया जाता त्यागी अफ्रीका में एक और दूसरा समाज है जिसमें स्त्रियां सुंदर समझी जाती हैं अगर उनके ओठ बहुत चौड़े और बहुत बड़े ओठों को बड़ा करने के लिए पत्थर लटकाते ओठों से बांध के भद्दे हो जाते ओठ बेहुदे हो जाते ओठ मगर सौंदर्य तो स्त्रियां राजी हैं वही करने को इसमें सम्मान मिलता है अहंकार की तरप्ती मिलती लोग चेहरे गुद लेते हैं गुदने से बेहुदे हो जाते लेकिन अगर समाज में सम्मान मिलता है तो लोग गुदवाने को राजी पूरा शरीर गूद डालते समाज जिस चीज को सम्मान देता वही लोग करने को राजी चीन में हजारों साल तक स्त्रियां अपंग हालत में रहीं, छोटी सी बच्चियों के पैरों में लोहे के जूते पहना दिए जाते थे ताकि पैर बड़े ना हो पैर का छोटा होना कुलीनता का लक्षण था सौंदर्य का लक्षण था इतना छोटा कि जो सच में कुलीन स्त्रियां होती थी उनको तो दो स्त्रियों का सहारा लेकर चलना पड़ता था क्योंकि पैर इतने सुखड़े रह जाते बड़े नहीं होते तो इतने बड़े शरीर को कैसे संभालेंगे पूरा शरीर तो बड़ा हो जाता और पैर रह जाते बहुत छोटे छोटे लेकिन स्त्रियां इसको सहने को राजी थी क्योंकि उनके पैरों की छोटाई प्रशंसा लाती थी यूरोप में स्त्रियां बड़े ऊंचे एड़ी के जूते पहन उतने ऊंचे एड़ी के जूते पहन के चलना सुविधापूर्ण नहीं जरा चल के देखो तो पता चले जरा कोशिश करना चारों खाने चित्त गिरोगे मगर उसका अभ्यास कर लेती जितनी ऊंची एड़ी उतना सौंदर्य समझा जाता है तो उसको भी करने को तैयार है जैसे स्त्रियां सौंदर्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है ओठों पर रंग पोते हुए भद्दे रंग बेहूदे रंग और जब दूसरों से लोग सीखते हैं तो और भी भद्दापन और भी बेहूदापन हो जाता है क्योंकि उनमें उतना सुसंस्कार भी नहीं होता आंखों पर रंग चढ़ाए हुए आंखों की पलकों को रंगे हुए झूठे आंखों पे बाल लगाए हुए जिस चीज को सुंदर समझा जाता है स्त्री वही करने को राजी उस अहंकार की तरफती मिलती और तुम्हारे महात्माओं में और तुम्हारी स्त्रियों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं मनोवैज्ञानिक तो जरा भी फर्क नहीं कल मैं पढ़ रहा था कहीं एक आदमी ने मुल्ला न सुदीन से पूछा कि अगर तुम अपनी पत्नी को सताना चाहो तो सबसे बड़ी तरकीब क्या होगी उसने कहा सबसे बड़ी तरकीब ये होगी कि 500 नई साड़ी खरीद लाऊं कमरे में रख दूं और दर्पण हटा लू बस पगला जाएगी एकदम दर्पण तो चाहिए ही चाहिए और जितनी ज्यादा साड़ी हो उतना दर्पण साफ चाहिए क्योंकि दर्पण में देख देख के तय करना है कौन सी लोगों को रुचेगी कौन सी लोगों को जचेगी घंटों स्त्रियां साड़ी पहनने में लगाती घंटों किसी तरह शरीर को सुंदर बना के चारों तरफ घुमाना और तुम्हारे महात्मा अगर तुम उनको देखो तुम भी बहुत हैरान हो जाओगे घंटों लगते हैं किसी को शरीर पर बहूत रमाने में घंटों लगते तिलक इत्यादि लगाने मुश्किली भी आईने की जरूरत पड़ती ही तिलक लगा रहे हैं हाथ पैर पर तिलक लगाए जा रहे हैं भभूत रमाई जा रही है सास श्रृंगार हो रहा है क्योंकि इसको सम्मान मिलता है आदमी को सम्मान दो और कुछ भी करवा लो जो चाहो वह करवा लो अप्राकृतिक चीजें लोगों से करवाई जा रही तुम्हारे महात्मा अप्राकृतिक ढंग जी रहे हैं मगर जो चाहो करवा लो सम्मान भर देते रहो राम छवि स्मरण रखो ये सब अहंकार की तृप्तियां हैं मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि पैर छुओ किसी के तुम्हारे प्राणों में भाव उठे तो जरूर और तुम्हारे प्राणों में भावना उठे सारी दुनिया कहती हो कि इनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं तो भी पैर मत छूना थोड़ी निजता को घोषणा दो थोड़ी अपनी शैली अपनाओ थोड़ा अपनी जीवनचर्या बनाओ थोड़ा अपने जीवन का ढंग सुनिश्चित करो और निर्णायक तुम्हारी अंतरवाणी होनी चाहिए कोई और नहीं क्योंकि तुम्हारी अंतरवाणी से ही परमात्मा तुम्हें सूचनाएं देता है तुम्हारा असली सदगुरु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है बाहर हम उसी को सदगुरु कहते हैं जो तुम्हारे भीतर के सदगुरु को जगा दे बाहर उसी को सदगुरु कहते हैं जो तुम्हारे भीतर के सदगुरु का प्रतिबिंब बन जाए बस और बाहर के सदगुरु की तभी तक जरूरत है जब तक कि भीतर का सदगुरु सक्रिय ना हो जाए जैसे ही भीतर का सदगुरु सक्रिय हो गया बाहर का सदगुरु तुम्हें खुद ही कह देगा आप जाओ राम छवि अब अपने काम में लगो अब तुम्हारे भीतर की ज्योति जग गई अब इस ज्योति के अनुसार जियो चलो अब तुम्हारे पास अपनी रोशनी अब तुम स्वयं के दिए बन गए हो लेकिन बड़ी कठिनाई है अहंकार छोड़ने में और बड़ी कठिनाई है प्रतिष्ठा सम्मान छोड़ने में सब सपने हैं झूठे लेकिन बड़ी कठिनाई तुम मुझसे मेरा स्वप्निल संसार न छीन सकोगे पलकों पर अगणित बोझिल सपनों का भार उठाए बढ़ता है राहि तमे आशा का दीप जगाए उसके पथ का यह अंतिम श्रृंगार न छीन सकोगे मुझसे मेरा स्वप्निल संसार न छीन सकोगे अस्तित्व दीप का क्या है ज्वाला की स्वर्णिम रेखा इस घोर व्यथा में भी पर उसको मुस्काते देखा यह जल जल कर जीने का अधिकार न छीन सकोगे तुम मुझसे मेरा स्वप्निल संसार न छीन सकोगे एकत्रित कर गाती हूं बिखरे वीणा तारों को प्रतिबिंबित करती जाती जीवन की मनुहारों को तुम तो मेरी वीणा की यह झंकार न छीन सकोगे तुम तो मुझसे मेरा स्वप्निल संसार न छीन सकोगे हंस हंस कर सह लेती हूं सुख दुख की मैं मनमानी जीवन आधार बनी है अनुभूति एक अनजानी तुम तो मेरे जीवन का यह आधार न छीन सकोगे तुम तो मुझसे मेरा स्वप्निल संसार न छीन सकोगे सपने भी छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती और मैं जानता हूं क्यों होती कठिनाई क्योंकि सपनों के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ और नहीं सपने ही सपने छोड़ने में डर लगता है कि छोड़ा सपने भी छूट गए तो फिर बिल्कुल रिक्त हो जाऊंगा ना कुछ से तो कुछ भला ऐसी हमारी तर्क सरणी सपना ही भला कम से कम भरे तो रहते हैं कम से कम व्यस्त तो रहते हैं लेकिन मैं तुम्हें यह बात याद दिला दूं बार बार कि जो शून्य नहीं होगा सपनों से वह परमात्मा से पूर्ण नहीं हो सकेगा वह शर्त अपरिहार्य रूप से भरनी पड़ती पूरी करनी पड़ती तुम्हें सपने छोड़ने ही पड़ेंगे लोग क्या कहते हैं भूल ही जाना पड़ेगा न उनका सम्मान न उनका अपमान न उनकी प्रतिष्ठा न उनकी अप्रतिष्ठा वे जैसे हैं ही नहीं तुम ऐसे जियो जैसे तुम अकेले हो पृथ्वी पर और पहले मनुष्य हो और तुमसे पहले कोई हुआ नहीं तुम्हें कोई राह बताने वाला नहीं तुम्हें अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना है तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी और उस आवाज को मान के जो चल पड़ता है पहुंच जाता है सपने छोड़ो ताकि सत्य पा सको सपने छोड़ने में कुछ भी नहीं छूट रहा है सपने कुछ है ही नहीं ना कुछ छूटेगा सब कुछ मिलेगा मगर अभी तो सब कुछ का कुछ पता नहीं है अभी तो सपनों का ही सब कुछ मान रखा है हमने कोई तुमसे कह देता आह आप कितने सज्जन और चित बाग बाग हो जाता एकदम फूल खिल जाते और कोई कह देता है कि जरा अपनी शक्ल तो आईने में देखो क्या गंदगी ढोए फिर रहे हो कैसा रूप बना रखा है कि बस जैसे फुग्गे में किसी ने सुई चुभा दी निकल गई हवा एकदम पंचर हो गए तुम दूसरों के हाथों में इतने ज्यादा है कि कोई चाहे तो हवा भर दे और कोई चाहे तो हवा निकाल दे तुम अपने मालिक कब बनोगे सन्यास का अर्थ होता है अपनी मालिकियत की घोषणा परमात्मा ने प्रत्येक को अपना मालिक बनाया और जो लोग भी अपनी मालकियत की घोषणा नहीं करते और दूसरों की गुलामी किए जाते हैं वे परमात्मा का अपमान कर रहे हैं उसकी सौगात का स्वीकार नहीं कर रहे उसकी भेंट का स्वीकार कर रहे हैं वे परमात्मा के प्रेमी नहीं परमात्मा का प्रेमी अपने और परमात्मा के बीच निर्णय होने देता है और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि समाज को नाहक कष्ट दो कि लोगों को परेशान करो कि जानबूझ के लोगों के विपरीत जाओ ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरी बातों को गलत मत समझ लेना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज कहे कि बाएं चलो रास्ते पे तो तुम दाएं चलना यह तो औपचारिक बातें हैं इनका कोई मूल्य नहीं मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि समाज का कपड़े पहनो तो तुम नंगे चलना लेकिन मैं तुमसे यह भी नहीं कह सकता कि अगर तुम्हारे मन में किसी दिन महावीर जैसे नग्न होने की बात आ जाए तो तुम नग्न मत हो जाना वो भी नहीं कह सकता किसी दिन महावीर जैसी अंतर्भावना उठे और वस्त्र गिर जाए तो गिर जाने देना फिर जो हो परिणाम पत्थर लोग मारेंगे उन्होंने महावीर को मारे थे तो तुमको भी मारेंगे कुत्ते छोड़े थे महावीर के पीछे जंगली तो तुम्हारे पीछे भी छोड़ेंगे गांव गांव से तुम्हें भगाया जाएगा वो स्वीकार करना उसमें फिर रोना मत उसमें फिर ये मत कहना कि मेरे साथ क्या हो रहा ये स्वाभाविक है लेकिन तुमसे मैं ये कह नहीं रहा हूं कि तुम नग्न हो जाओ जहां तक बन सके समाज की व्यर्थ बातों में झंझट में पढ़ना ही मत औपचारिक बातें निभा देना ऊपर ऊपर की बातें इनसे कुछ हर्जा नहीं कपड़े पहन के बाजार हो आना लोगों से जयराम जी कर लेना बाएं रास्ते पे चल लेना सामान्य जीवन का जो उपक्रम है उसको पूरे करते रहना लेकिन अपनी आत्मा को मत बेचना और जहां सवाल उठता हो कि यहां आत्मा को बेचने की बात है वहां सब दांव पे लगा देना और अपनी आत्मा को बचा लेना जिसने अपने को बचा लिया उसने सब बचा लिया और जिसने अपने को खो दिया वह सब खो देता है चौथा प्रश्न क्या आत्मोपलब्धि के लिए सांसारिक जीवन जीना आवश्यक है राकेश और तुम हो कहा संसार में ही हो कहीं भी रहो संसार है घर में भी उतना ही संसार है जितना आश्रम में। संसार तो सारे अस्तित्व का नाम है कोई ग्रस्त होके संसार जीता है कोई संन्यासी होके संसार जीता है मगर संसार जीने से कहां जाओगे जीना ही संसार है लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्न का प्रश्नकार समझा तुम्हारे भीतर कोई पुरानी परंपरा की लीक पड़ी हुई जो तुम्हें सता रही जो तुमसे कह रही कि सांसारिक जीवन में मत उतरो भाग जाओ सन्यासी हो जाओ अगर तुम्हारे प्राणों में ये इतने जोर से उठ रही हो आवाज अहिरने सुनाई पड़ रही हो और इसमें तुम्हें कोई संदेह ना हो कि यही तुम्हारा मार्ग है तो जाओ फिर मुझसे पूछते क्यों हो बुद्ध ने किसी से पूछा नहीं कि संसार में रहते ही आत्म उपलब्धि करनी चाहिए कि छोड़ के एक युवक मेरे पास आया और पूछने लगा कि मैं विवाह करूं या ना करूं मेरे माता पिता मेरे पीछे पड़े मैंने कहा तू कर ही ले उसने कहा आप ऐसी कैसी सलाह देते हैं आपने क्यों नहीं किया मैंने कहा मैं किसी से पूछने भी नहीं गया पूछने जाने का भी सवाल मेरे मन में उठता तो मैंने विवाह किया होता पूछने जाने की बात ही नहीं आती तू पूछने आया है साफ है बात कि तू संदेग थे, और जहां भी संदेह हो वहां बेहतर है अनुभव कर लेना नहीं तो संदेह जीवन भर पीछे रहेगा अगर मैं तुझसे कह दूं विवाह मत कर और तू ना करे तो जिंदगी भर तुझे एक ख्याल बार बार आएगा कि पता नहीं करने वालों को क्या मिलता है करके मुझे पता नहीं क्या मिलता है? तू जान कैसे सकेगा तू तो वंचित रह जाएगा और तू मुझ पर नाराज भी रहेगा जिंदगी भर तू मुझे उत्तरदायी ठहराएगा मैं किसी का उत्तरदायित्व नहीं लेता क्योंकि मैं किसी का मालिक नहीं होना चाहता तू पूछने आया है इसमें ही तेरी बेईमानी जाहिर है मेरे साथ तुम हालत उल्टी थी मैं तो किसी से पूछने गया नहीं एक सज्जन मुझे समझाने आते थे वकील थे कि विवाह करना चाहिए तो मैंने उनसे कहा ऐसा करो कि एक मजिस्ट्रेट को और ले आओ उन्होंने का क्यों तो मैंने कहा कोई निर्णय करेगा ना हम दोनों ठीक से विवाद कर लें मैं विवाह के विपक्ष में हूं आप पक्ष में हम दोनों विवाद कर लें अगर आप जीत जाएं विवाद में मजिस्ट्रेट कह दे कि वकील जीत गया तो मैं विवाह कर लूंगा और अगर मैं जीत गया तो आपको तलाक देना पड़ेगा क्योंकि आपको भी तो कुछ दांव पे लगाना चाहिए सिर्फ अकेला मैं ही दांव पे लगाऊं ये तो न्यायुक्त नहीं फिर वो वकील आए ही नहीं फिर मैं दो चार दफे उनके घर भी गया तो उनकी पत्नी कहे वो घर पर नहीं मैंने उनकी पत्नी से पूछा जब भी मैं आता हूं तभी तो घर पर नहीं बात किया उनकी पत्नी ने कहा कि आपके आने की जरूरत ही नहीं आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा हूं वो मेरे पीछे पड़े उसने कहा कि उन्होंने मुझे सब कहा और वो आपसे थोड़े भयभीत हो गए कि कौन झंझट मोल ले इतनी झंझट मोल लेने उनको इच्छा नहीं है और सच तो यह है कि विवाह के अनुभव के बाद कौन दलील दे सकेगा विवाह के पक्ष में विवाह के पक्ष में गैर विवाहित दलील दे सकते हैं क्योंकि उनको आशाएं होती विवाहित और विवाह के पक्ष में दलील दे बहुत मुश्किल बहुत असंभव है उनका अनुभव ही उनकी दलीलों को झुटला देगा तुम मुझसे पूछते हो राकेश कि क्या आत्म उपलब्धि के लिए सांसारिक जीवन जीना आवश्यक है परमात्मा की प्रक्रिया तो यही है इसलिए तुम्हें संसार दिया जीवन दिया जीवन पाठशाला है इसे जियो भरपूर जियो भर के जियो ताकि इसी जीने में से तुम्हें निष्कर्ष मिले निष्पत्तियां मिले ताकि इसी जीने को जीतकर तुम्हें अनुभव में आए जीवन के दुख जीवन के सुख जीवन की क्षण जीवन की व्यर्थताए दौड़ धूप आपाधापी महत्वाकांक्षाएं और अंत में हाथ कुछ भी ना लगना इतनी आशाएं और अंततः हाथ में सिर्फ राख ही राख ये सब बड़े महत्वपूर्ण अनुभव है इनको जो चूक जाता है उसकी आत्मा कच्ची रह जाएगी पक नहीं पाएगी वो कच्चा घड़ा है वो आंख से गुजरा नहीं तुम्हारा प्रश्न ऐसे है जैसे कुम्हार पूछे कि क्या घड़े को पकाने के लिए आंख से गुजारना जरूरी है और किस तरह से घड़ा पकेगा कच्चा घड़ा घड़े जैसा मालूम होता है मगर घड़ा है नहीं वर्षा का पहला झोंका आएगा और मिट्टी बह जाएगी आग से गुजरना होगा आग ही पकाएगी परिपक्व करेगी संसार अग्नि जलता हुआ विराट तुम्हारे चारों तरफ लपटे ही लपटे इन सारी लपटों से गुजरना जरूरी है क्योंकि हर लपट कुछ शिक्षण लिए हुए हर लपट की कुछ सीख है सिखावन है और हर लपट तुम्हें मजबूत कर जाएगी जान जान के गिर गिर के उठ उठ के ही तो तुम पहचानोगे एक दिन कि यहां सब आसार है जिस दिन तुम जानोगे सब आसार है उस दिन तुम्हारे जीवन में परम सन्यास का फूल खिलेगा। मैं तो कह दू कि सब आसार है मगर मेरे कहने से तुम्हें आसार हो जाएगा बिना भोगे नहीं होगा आसान मैं तो कहूं कि नीम कड़वी है मगर तुमने ना चखी हो तो क्या तुम्हें नीम कड़वी हो जाएगी भरोसा भी कर लो मुझ पर तो भी मन में कहीं संदेह तो सरकता ही रहेगा कौन जाने आदमी झूठ बोलता हो कौन जाने खुद धोखा खा गया हो कौन जाने इसकी जवानी खराब हो कि इसको कड़वी लगी हो अपने अनुभव के अतिरिक्त कोई मुक्ति नहीं पी चुका हूं मैं इशरत के छलकते सागर मैंने समझा था बहारों से बनी है दुनिया फूल ही फूल हैं हस्ती के गुलस्तानों में दिन बसर होते थे तफरी में अहबाब के साथ रातें कटती थी हसीनों के सबिस्तानों में ऐसो इशरत के लिए वक्फ था हर हर लम्हा रक्स गाहों में तमाशों में खुमिस्तानों में और तलखावे अजीत भी पिया है मैंने मैंने फूलों को ही समझा था चमन का हासिल हाय कांटों ने बहारों का फुसू तोड़ दिया मेरे भपके हुए माहौल गमीने ए दोस्त लेके हाथों से मेरा साज तोड़ दिया और सोए हुए एहसास की बेदारी ने राम सो रंग का पिंदारे जंबू तोड़ दिया ये दो रुख है पहला रुख पी चुका हूं मैं इसरत के छलकते सागर सुख विलास की खूब शराब मैंने पी पी चुका हूं मैं इसरत के छलकते सागर मैंने समझा था बहारों से बनी है दुनिया सभी ऐसा मानकर चलते यही बचपन है सबका कि दुनिया में बहारें ही बहारें बसंत ही वसंत फूल ही फूल हैं कि रास्ते फूलों से पटे कि जिंदगी फूलों की एक सेज है कि यहां खुशियां ही खुशियां तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही पी चुका हूं मैं इसरत के छलकते सागर मैंने समझा था बहारों से बनी है दुनिया फूल ही फूल हैं हस्ती के गुलिस्तानों में दिन बसर होते थे तफरी में अहबाब के साथ मित्रों के साथ मनोरंजन में समय बीतता था संगीत में सुर में वासनाओं में दिन बसर होते थे तफरी में अहबाब के साथ रातें कटती थी हसीनों के सब स्थानों में सुंदरियों के शयन ग्रहों में रातें कटती थी दिन मित्रों के साथ मनोरंजन में बीतते थे पीना था पिलाना था जिंदगी बस एक मनोरंजन थी ऐसो इशरत के लिए वक्त था हर एक लम्हा और एक एक क्षण बस भोग बिलास के लिए अर्पित किया हुआ था रक्स गांो में नाच घरों में तमाशों में खुमिस्तानों में या तो मधुशालाओं में बैठता था या नाच घरों में बैठता था या तमाशे देखता था जिंदगी बस एक मीठा सपना थी ये एक रुख ये आधी जिंदगी और जिसने नहीं जी उसे बस यही एक रुख याद आता है वह बचकाना रह जाता वह ऐसे ही सोचता रहता है कि जिंदगी में बस फूल ही फूल है जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी है और उस दूसरे पहलू से ही परिपक्वता आती है और तलखावे अजीयत भी पिया है मैंने और मैंने यंत्रणा का दुख का पीड़ाओं का वेदनाओं का कड़वा जहर भी पिया है और तलखाबे अजियत भी पिया है मैंने मैंने फूलों को ही समझा था चमन का हासिल मैं तो सोचता था बस फूल ही निष्पत्तियां हैं इस जीवन की हाय कांटों ने बहारों का फसु तोड़ दिया लेकिन कांटे आए खूब आए और उन्होंने वसंत ने जो जादू फैला रखा था सब तोड़ दिया सब उखाड़ दिया और तलखाबे अजियत भी पिया है मैंने मैंने फूलों को ही समझा था चमन चमनका हासिल हाय कांटों ने बहारों का फुसू तोड़ दिया मेरे भपके हुए माहौल गमीने ने ए दोस्त और दुख भरे वातावरण ने लेके हाथों से मेरा साज साजू तोड़ दिया मैंने वो जो भोग विलास का एक विक्षिप्त वाद्य बना रखा था वो जो मैं वीणा बजा रहा था शौक संगीत की मस्ती की वो जीवन के दुखों ने जीवन के दुख भरे वातावरण ने अपने हाथ में लेके वो वीणा तोड़ दी तार तार तोड़ दी मेरे भपके हुए माहौल गमीने ए दोस्त लेके हाथों से मेरा साज-जुनून तोड़ दिया और सोए हुए एहसास की बेदारी ने और अब एक जागरण आना शुरू हुआ है एक होश आना शुरू हुआ है राम रामसो रंग का पिंदारे जम्बू तोड़ दिया संगीत रंग राग वह सब जादू टूट चुका है वह सब झूठा सिद्ध हो चुका है ये दो पहलू हैं जिंदगी के जिसने जिंदगी पूरी जी है उसके ही जीवन में वैराग्य का उदय होता है राग कि पीड़ा को जिसने झेला है वही वैराग्य को जानता है और जिसने ग्रस्थी को खूब घनेपन से जिया है उसके जीवन में सन्यास का फूल खिलता है नहीं मैं तुम्हें सलाह ना दूंगा कि संसार से भाग जाओ मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा जम के खड़े हो जाओ संसार को पूरा जी लो ताकि संसार के दोनों पहलू तुम्हारे सामने आ जाए पूरा सिक्का तुम पहचान लो उस पहचान में ही सिक्का हाथ से छूट जाता है जादू के टूटने में देर नहीं लगती लेकिन अनुभव के बिना जादू टूटता नहीं और एक बार जादू टूट जाए तो तुम मुक्त हो हाय कांटों ने बहारों का फुसू तोड़ दिया मैंने फूलों को ही समझा था चमन का हासिल एक बार तुम्हारा जादू टूट जाए वासना का कामना का कैसे टूटेगा मेरे संबंध में इस सारे देश में इस देश के बाहर भी बड़ी भ्रांति है लोग सोचते हैं मैं लोगों को वासना सिखा रहा हूं इससे उल्टी कोई बात नहीं हो सकती मैं लोगों को वैराग्य सिखा रहा हूं लेकिन वैराग्य फलता ही तब है जब लोग वासना से परिचित हो जाते नहीं तो वैराग्य फलता ही नहीं जो वासना से अपरिचित विरागी हो जाते हैं उनके भीतर राग सुलगता ही रहता छिपे छिपे धुआं उठता ही रहता उनकी छाती में राग का धुआं गूंजता ही रहेगा और कहीं न कहीं वासना पंख फड़फड़ाती रहेगी और कहीं न कहीं आकांक्षाएं नए रास्ते खोजती रहेंगी वे नए नए जन्म लेंगे उन्हें फिर फिर लौटना होगा उन्हें बार बार आना होगा जो भाग गए हैं संसार को बिना जिए उन्हें संसार में वापस लौट ही आना होगा संसार को जिए बिना कोई भी भाग नहीं सकता यह कसौटी ये, ये परीक्षा देनी ही होगी जिसको मैं सन्यासी कह रहा हूं अगर मेरी बात ठीक से समझ के चल सके तो उसे इस दुनिया में दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि उसका वैराग्य राग की निष्पत्ति होगी और उसका सन्यास संसार की निष्पत्ति होगी उसकी मुक्ति ऊपर से आरोपित नहीं होगी उसके अपने अनुभव से सृजित होगी उसका अनुभव ही उसे इतना परिपक्व करेगा उसकी पीड़ाएं जीवन की ही उसे जगाएंगी उसके हाथ से अपने आप ही ये ऐसो इशरत के प्याले गिर जाएंगे और टूट जाएंगे उसके हाथ से अपने हाथ अपने आप ही ये जीवन के भोग के वाद्य टूट जाएंगे इनके तार उखड़ जाएंगे और ये इतने चुपचाप हो जाएगा शोरगुन न मचाना होगा शोभा यात्रा न निकालनी होगी वैराग्य का कोई प्रदर्शन न करना होगा ये ऐसे चुपचुप चुप हो जाएगा गुपचुप हो जाएगा भीतर भीतर हो जाएगा पर दोबारा आने की फिर कोई जरूरत ना रह जाएगी मैं तुम्हें एक संन्यास दे रहा हूं जो संसार के बाहर होने के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली उपाय है मगर बहुत थोड़े से समझदार लोग समझ सकेंगे अधिक लोग तो गलत ही समझेंगे वह भी स्वाभाविक है अधिक लोगों से ज्यादा समझदारी की आशा भी नहीं पूछता है तुमने क्या आत्मोपलब्धि के लिए सांसारिक जीवन जीना आवश्यक है नितांत आवश्यक है राकेश उसके बिना कोई संसार से न कभी मुक्त हुआ है न हो सकता है आज इतना है